भागवत महापुराण नवम स्क अथ विंशोध्याय पुरु के वंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन यत्र पुरोवश प्रवक्षा यत्र राजस्य वंश्या ब्रह्मवंश्या जग्गिरे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षेद अब मैं पूर्व के वंश का वर्णन करूंगा इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है इसी वंश के वंशधर बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि भी हुए हैं जो जन्मे जयोझभूतपुरन्वास्तुत प्रवीरोथ नमस्ुर्वई तस्माचारूपोभवत पुत्र का पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय जन्मेजय का प्राचीनवान प्रा प्रचीनवान का प्रवीर प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु नमस्य। का पुत्र हुआ चार उपद चारुपद तस्दूरभुतपुत्र तस्मा बहुगवस्त संयाति याति रौद्रस्वस्व स्मृत चार चारूप से सुद्यु बहु बहु से बहुगौ बहुगौ से संयाति संयाति से अहम जाति और अहम जाति से रौद्रास हुआ ऋतेजुतस्त कुेयु जो, स्थंडलयु जो, कृतेजुक दलेयु सततेजुश्चर्म सत्या्रते पुत्रावले सरसपुत्रनेलेजुशाव स्मृता घिताच्यान्द्रियाणि मुख्य जगधात्मन परीक्षे जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से दस इंद्रियां होती है वैसे ही घिताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राश के दस पुत्र हुए ऋतेयु कुक्षेयु स्थंडलेयु कृतेयु जलेयु संततेयु धर्मेयु सत्येय व्रतेयु और सबसे छोटा बनेयु ऋतो रनति भार तय स्त्यात्मजा लिप तुमित्रे ध्रुव प्रतिरथ कर्णो प्रतिरथात्मज परिचित उनमें से ऋतेजु का पुत्र रंतिभार हुआ और रंतिभार के तीन पुत्र हुए सुमति ध्रुव और अप्रतिरथ अप्रतिरथ आप के पुत्र का नाम था कर्णव तस् में धाति प्रकण्वाद्यादुजात पुत्रो भूषमते रेभ्यो दुष्यतस्तुतोमत कणु का पुत्र मेधातिथि हुआ इसी मेधातिथि से प्रस्कण्व आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए सुमति का पुत्र रैभ्य हुआ और रैभ्य का पुत्र दुष्यंत था दुष्यंते मृगया कण्वा कण्वाश्रम पद ग तत्रसीना स्व प्रभया मंडयती रमा विलोक्य सध्यो मुहे देव माया स्त्रियम भवासे ताम वरारोहाम एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे उधर ही वे कण्ड मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे उस आश्रम पर देवमाया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उनसे बातचीत करने लगे तदर्शन प्रभुधित संवृत्त परिश्रम प्रक्ष काम संतप्त प्रहस उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला उनके मन में काम जागृत हो गई थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर मधुरवाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा का तुम कमल पत्राखी भवत्या चिकित्सत्यार्जन बने कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी तुम इस निर्जन मन में रहकर क्या करना चाहती हो व्यक्तम राज्यतयाम वेदम ताम सुमे नहीं चेत पौर्वाणाम अधर्मे रवते क्वचे सुंदरी मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी छत्री की कन्या हो क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता शकुंतल विश्वामित्रात्मज करवामते सकुंतला ने कहा आपका कहना सत्य है मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कण्ड वीर शिरोमणे मैं आपकी क्या सेवा करूँ आशताम हिरविन्दाक्ष गुह्यताम मरहण चम गृह्यता मर, मर अमहरम च न भुज्यताम चन्त निवारा उच्यताम जदिरो कमल नैन आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए आश्रम में कुछ निवार तिन्नी का भात है आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यही ठहरिए दुष्यंत वाच उपपन्नम शुभ्रो जा स्वयं ही वृणते राघ्याम कन्या का सदृशंवरम दुष्यंत ने कहा सुंदरी तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वरण के लिया करती हैं ओमित्युक्त यथा धर्मम उपये में शकुंतला गांधर्वा विधि राजा देशकाल काल विधानवीत शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देशकाल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गंधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया अमो घबीर्ो राजी महिष्यामी काले स्विम जा का वीर अमोक था रात्रि में वहाँ रहकर दुष्यंत ने शकुंतला को सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ कण्ड कुमार से वने चक्रे समुचिता कृ मर्थी राजकुमार के राज जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता तम दुर्त्यय विक्रमा अंतम हरे रंसांस समूतम भर्तुरंति कमागमत वह वा बालक भगवान का अंशांश वातार था उसका बल विक्रम अपरिमित था उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई यदा न जगृृहे राजा शन्वताम शण्वता सर्वभूता शरीरली जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्री को स्वीकार नहीं किया तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना ऐसी आकाशवाणी हुई माता भस्त्रा पिता पुत्रो ये न जात भरस्वा एव सरस्व पुत्र दुष्यंत पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धोकनी के समान है वास्तव में पुत्र पिता का ही है क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है इसलिए द्वित्यंत तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो अपने पुत्र का भरण पोषण करो रे तोधा पुत्रो नेति नरदेव समक्षयात त्व चा गर्भस्य सत्यमा ह शकुंतला राजन वंश के वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता के पिता को नरक से उबार लेता है शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है इस गर्भ को धारण करने वाले तुम ही हो, धारण कराने वाले तुम ही हो पितुर्य परते सोपी चक्रवर्ती महाजशाह महिमागीयते अय ते तस् हरे रं परीक्षित पिता दुष्यंत के मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है चक्रम दक्षिण हस्तेष्य पद्म कोशोषाद महाभिषेके तो उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल को कोश का महाभिषेक की विधि से राजाधीराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था पंच पंचपंचाश्ता में मेध्ये गंगायाणुवाजिभ मातीरोधा यमुनायाणु प्रभु अष्ट सन्न बबंध प्रदस भरत से ही दौशंते अग्नि साची गुणे चिता सहस्र बद बसो यशमिन भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत पचपन पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमलोत्री तक उन्होंने अठहत्तर अश्वमेध यज्ञ किए इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया था दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञ अग्निस्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था उस स्थान में भरत ने इतनी गौवें दान दी कि एक हजार ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मणों को एक एक बद्ध अर्थात तेरह हजार चौरासी गौवें मिली थी। तय तीन सनमस्मान बद्वा विस्म विस्मापयृपाण दौस्यंते त्यागान मायाम देवानाम गुरुमाय इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में एक सौ प्लस अठहत्तर घोड़े बांधकर १३३ यज्ञ करके समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया इस यज्ञ के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्रीहरि को प्राप्त कर लिया मृगा कृष्णान हिरण परि प्रथान अदात कर्मणि मशनारे न्यूतानी चतुर्दश यज्ञ में एक कर्म होता है माषनार उसमें भरत ने सुवर्ण से विभूषित श्वेत दाँतों वाले तथा काले रंग के चौदह लाख हाथी दान किए भरत महत्कर्मा न पूर्वे न परे नृपा नैवा पुनः न प्राप्स बाहुभ्याम त्रिदिव यथाम भरत ने जो महान कर्म किया वह न तो पहले कोई राजा कर सका था और न तो आगे ही कोई कर सकेगा क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है किरात हु यवनान कं कंखान यसाक्षकान अब्रम्हण्यान ब्लक्षा दिग्विजय खिलान भरत ने दिग्विजय के समय किरात हु यवन अंध्र कंक खस शक और ब्लक्ष आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला जित्वा पुरासुरा देवानी रसोकांस भेज देवस्थि हो रसाम नीता प्राण भी पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया सर्व कामांतुहुतो प्रजाना तस् रोदों समास्त्री नसा दीक्षो चक्र अवर्त उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण करते थे भरत ने २७००० वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया साम्राट लोकपालाख्यम ऐश्वर्य अधिराष्ट्रियम चक्रम चास्खलित प्राण मृसेम अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी यकीन कर देने वाला ऐश्वर्य सार्वभम सपंत्ति अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए तस्वेदर्भ्य पत्न्यस्त्र स सुसमता जघनोस्त्याग अभ्यात पुत्रान लाल रूपा थी रे परीक्षित विदर्भराज की तीन कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियाँ थीं वे उनका बड़ा आदर भी करते थे परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं तब वे डर गई कि कहीं सम्राट हमें त्याग न दे इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला तस्व विथे मनसे तदर्थम जजतः सुत मरुस्तोमे नम भर भरद्वाजम उपादु इस प्रकार सम्राट भरत का वंश वितथ अर्थात विच्छिन्न होने लगा तब उन्होंने संतान के लिए मरुस्रोत नाम का यज्ञ किया उससे मरुगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया अंतर्वत्या भ्रातृपत्म मैथुनाय बृहस्पति प्रवृत्तों तो भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था उसने मना किया किंतु बृहस्पति ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और से तू अंधा हो जा यह सांप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया तम तक तु कामा ममताम भरत्याग अभिशंखिताम नामचनम तस्या श्लोकमेनम सुराजक हो तथ्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए यह कहा मूढ़े भरत भरद्वाजम बृहस्पति या तो यदुक्वा पितरो भरद्वाजस्तव बृहस्पति जी के जी कहते हैं कि अरे मूढ़े यह मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है इसलिए तू डर मत इसका भरण पोषण कर भर इस पर ममता ने कहा बृहस्पति यह मेरे पति का नहीं हम दोनों का ही पुत्र है इसलिए तुम्हें इसका भरण पोषण कर तुम्ही इसका भरण पोषण करो इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही उसको छोड़कर चले गए इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ चोद्यमानसुरे वम मितथ महात्मज व्यसजन मरु बिभ्रन्दत्तों तेन्वय देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितथ अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया अब मरुदगुरु ने उसका पालन किया और जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उनको दे दिया यही भी तथ भरत, भरत का दत्तक पुत्र हुआ यदि श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारम श्याम सीतायाम नौम स्कशोध्याज